सांकर भाष्यार्थ अध्याय आठ पंचम खंड यज्ञादि में ब्रह्मचर्य दृष्टि य आत्मा सेतुवादी गुण सुतकारीधनान ब्रह्मचरियाख्यम विधात यहां कर्तव्य जिस आत्मा के सेतुत्वादि गुणों से स्तुति की गई है उसकी प्राप्ति के लिए ज्ञान से इतर ज्ञान के सहकारी साधन ब्रह्मचर्य का विधान करना आवश्यक है इसे से श्रुति कहती है तथा उसकी कर्तव्यता के लिए यज्ञादि रूप से उसकी स्तुति करती है अथ यद्यज्ञ इत्याच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 यज्ञोपि ब्रह्मचर्यमेवेति प्रतिप्त कथम ब्रह्मचर्य यज्ञ इह ब्रह्मचर्य यस्मा ज्ञाता स त ब्रह्मलोक यज्ञस्यापि फलभूत विद विंदते तथो यजो ब्रह्मचर्ये यो ज्ञाते वृत्ते ब्रह्मचर्य अब जिसे यज्ञ ऐसा कहा जाता है अर्थात लोक में जिसे श्रेष्ठ पुरुष परम पुरुषार्थ का साधन बतलाते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है यज्ञ का भी जो फल है उसे ब्रह्मचर्यवान पुरुष प्राप्त करता है इसलिए यज्ञ को भी ब्रह्मचर्य ही समझना चाहिए ब्रह्मचर्य यज्ञ किस प्रकार है इस प्रश्रुति कहती है क्योंकि जो ज्ञानवान है वह उस ब्रह्म को जो कि परम्परा से यज्ञ का भी फलस्वरूप है ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त करता है अतः यह भी ब्रह्मचर्य ही है योगता इन अक्षरों की अनुवृत्ति होने के कारण ब्रह्मचर्य को ही यज्ञ कहा गया है अथ यदिष्ट ब्रह्मचर्यमेव तत ब्रह्मचर्य तत्क ब्रह्मचर्य साधन नमीश्वर मिष्वा पूजय्वाथ वैश्व आत्म विषयां कृत्वा तमात्मान अनुविन्दते ऐसादिष्ट अपि ब्रह्मचर्य तथा जिसे इष्ट ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है किस प्रकार पुरुष इस ईश्वर को ब्रह्मचर्य रूप साधन से ही जजन कर पूज कर अथवा आत्मविषय ऐसना कर तथा आत्मा को शास्त्र एवं आचार्य के उपदेशानुसार साक्षात जानता है उस ऐसना के कारण इष्ट भी ब्रह्मचर्य ही है अथ य सत्रण इत अथ यक्ष ब्रह्मचर्य त ब्रह्मचर्य सत ब्रह्मचर्यमेव तद् यमौनमते ब्रह्मचर्य तद्रह्मचर्य आत्मनमुते तथा जिसे सत्रण ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही सत परमात्मा से अपना त्राण प्राप्त करता है इसके सिवा जिसे मौन ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही आत्मा को जानकर पुरुष मनन करता है अथ यह सत्रणम इत्याचते ब्रह्मचर्य में वह तत्था सतः परमास् परस्मात्मन आत्मनस्त्राण रक्षण ब्रह्मचर्यसाधन विंदते अतः सत्रयनशब्दम अभी ब्रह्मचर्य तत् अथ यौन मिथ्या चक्षसेते ब्रह्मचर्य तत् ब्रह्मचर्य साधन नुक्ता सन्नात्म ध्यायति अतो ध्या मौनशब्द अपि ब्रह्मचर्य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 जानकर फिर मनन अर्थात ध्यान करता है अतः मौन नाम वाला भी ब्रह्मचर्य ही है अथ अथ यदा नाशकाय न ब्रह्मचर्यमेव चक्षसेते ब्रह्मचर्य तदेशम पश्यति ब्रह्मचर्य विद्यथ यदरण मितक्षते ब्रह्मचर्य दत्दरस् हिण्यव ब्रह्म लोकतीय तो सरस्तदस्वस्थः मदीय सरस्तस्वस्थ सोमसमन पद तथा जिसे अनाशकायन नष्ट न होना कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है क्योंकि जिसे साधक ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त होता है वह यह आत्मा नष्ट नहीं होता और जिसे अरण्यायन ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है क्योंकि इस ब्रह्मलोक में अर और न्या ये दो समुद्र हैं यहाँ से तीसरे द्यूलोक में एरम मदीय सरोवर है सोमसवन नाम का अस्वस्थ है वहाँ ब्रह्मा की अपराजिता पुरी है और प्रभु का विशेष रूप से निर्माण किया हुआ सुवर्णमय मंडप है अथ यदाशकायन मिथ्या चक्षते ब्रह्मचर्य तत्मात्म ब्रह्मचर्य विंदते स एस ह्या्रह्मचर्य साधनव तो नश्यति तस्माशकायन अभी ब्रह्मचर्य तथा जिसे अनाथकायन ऐसा कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है जिस आत्मा को ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त करता है ब्रह्मचर्य रूप साधन वाले पुरुष का वह आत्मा नष्ट नहीं होता अतः अनाथकायन भी ब्रह्मचर्य ही है अथ यदर मित्त्या ब्रह्मचर्य में वह तत्शयो अर्नव योर ब्रह्मचर्य वतो मरण्यजोर योग्यानाशनादीष्ट सतस्त्रणाण मननाशनाशकायन मरण्योगमनाद्ययन मिदीर्मद्दार्थ साधन सुत स्तुतवाद ब्रह्मचर्य परम ज्ञान से सहकारी कारण साधन विद्यो ब्रह्म विद्या यत्न और जिसे अरण्यायन वनवास ऐसा कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है ब्रह्मचर्यवान पुरुष अर और नाम वाले दो समुद्रों के प्रति गमन करता है इसलिए ब्रह्मचर्य अरन्यायन है जो ब्रह्मचर्य ज्ञान रूप होने के कारण यज्ञ है ऐसा के कारण इष्ट है सत ब्रह्म से रक्षा कराने के कारण संतरायन है मनन करने के कारण मौन है नष्ट न होने के कारण अनाशकायन है और अर एवं ऋण इन अर्णवों को गमन करने के कारण अरण्यायन है इस प्रकार के पुरुषार्थ के महान साधनों द्वारा स्थिति किया जाने के कारण ब्रह्मचर्य ज्ञान का परम सहकारी कारण है अतः तात्पर्य है कि ब्रह्मवेत्ता को इसकी यत्न यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए ब्रह्मलोके प्रसिद्धो ब्रह्म लोके प्रसिद्ध्यारणव समुद्रौ समद्रोपे तृतीयस्यां सरसी तृतीयस्या भुव अंतरक्षम चापेक्ष तृतीयाद्योस्त तृतीयस लोकाद लोका गण्यम दिवि त चैरमीरा तमय एरो मंडस्थन पूर्णमेर मदीय तदुपयोगि मलकरम हर्षोत्दक सर तत्र च स्वस्थो वृक्ष सोम शवनो नाम सोमामृत त्रवमृतस्रव च ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य साधन साधन ब्रह्मचर्यसाधनरहित्रह्मचर्यसाधन व्योर्जीयतपराजिता हिण्यगर्भ से ब्रह्मणा च प्रभुण विशेषेण मत निर्मित तच्च हिण्यम सौवर्ण प्रभुविमित मंडपम्ती वाक्यशेष वहाँ उस ब्रह्मलोक में तीसरे अर्थात इस लोक से आरंभ करने पर भ्रलोक और अंतरिक्ष की अपेक्षा तीसरे ध्रुलोक में प्रसिद्ध अर और न्या ये दो समुद्र अथवा समुद्र के समान दो सरोवर हैं तथा वहीं पर ऐर इरा अन्न को कहते हैं तन्मय ऐर अर्थात मंड उससे भरा हुआ मदीय अपना उपयोग करने वालों को मद उत्पन्न करने वाला अर्थात हर्षोत्पादक सरोवर है वहीं सोमसवन नाम वाला अश्वस्त वृक्ष है अथवा सोम अमृत को कहते हैं उसका निस्तृवण करने वाला अमृत श्रावी वृक्ष है वहाँ उस ब्रह्मलोक में ही ब्रह्मचर्य रूप साधन से रहित अर्थात ब्रह्मचर्य साधन वालों से भिन्न पुरुषों द्वारा जो नहीं जीती जा सकती ऐसी ब्रह्मा यानी हिरण्य की अपराजिता नाम वाली पूरी है तथा ब्रह्मारूप प्रभु के द्वारा विशेष रूप से मित निर्मित रची हुई प्रभु विस्मित सुवर्ण में मंडप है ऐसा वाक्य से समझना चाहिए तावरम तदतावर चाणव ब्रह्मलोक ब्रह्मचर्यिंद तैस ब्रह्मलोकस्ता का कामचारो भवति उस ब्रह्मलोक में जो लोग ब्रह्मचर्य के द्वारा इन अर औरण्य दोनों समुद्रों को प्राप्त करते हैं उन्हें को इस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है उनके संपूर्ण लोकों में यथेक्ष गति हो जाती है त्र ब्रह्मलोक एता वर्णव यावरण्याख्या ब्रह्मचर्य साधने ना विंद ये तेषाव यो व्याख्या ब्रह्मलोकस्ते ब्रह्मचर्य साधव सा साधनता ब्रह्मविद्या लोकेशु कामचारो बेशा अब्रह्मचर्यपुराण कदाचित अपि कदाचिअपी उस ब्रह्मलोक में जो ये अर और नाम वाले दो समुद्र कहे गए हैं उन्हें जो ब्रह्मचर्य रूप साधन के द्वारा प्राप्त करते हैं उन्हें को उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है जिसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है तथा उन ब्रह्मचर्य साधन संपन्न ब्रह्मवेदताओं की संपूर्ण लोकों में यथेक्ष गति हो जाती है ब्रह्मचर्य में तत्पर न रहने वाले अन्य बाह्य विश्वासक्त बुद्धि पुरुषों की प्रेक्षा गति कभी नहीं होती नन्वत्र तमिंद्रस्त यमस्तम वरुण इत्यादि फिर यथा कच्चित स्थूयते एवं महाविष्टि शब्दन स्त्रादी विषय तृष्णा निवृत्तिमात्र किंतर्स मोक्षसाधनवादेष्टादि स्तूयत केचि न विवेक प्रत्यात्मेकुपत्ते परा चा व्यतीण स्वयंभू इत्यादि पशतीरात्त्म इत्यादिश्रुतिस्मृति सतेभ्य ज्ञान सहकारिका स्त्रेयादि विषय तृष्ण साधन विधात एवेती युक्त तत्ति किंतु यहाँ कुछ लोगों का मत है कि जिस प्रकार तुम इंद्र हो तुम यम हो तुम वरुण हो इत्यादि वाक्यों से किसी परम पूजनीय पुरुष की स्तुति की जाती है उसी प्रकार इष्टादि शब्दों से केवल स्त्री आदि विषय संबंधी तृष्णा की निवृत्ति ही स्तुति योग्य नहीं है तो फिर क्या है इस पर वे कहते हैं ज्ञान मोक्ष का साधन है अतः इष्टादि शब्दों से उसी की स्तुति की जाती है परंतु यह मत ठीक नहीं है क्योंकि स्त्री आदि बाह्य विषयों की तृष्णा द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है उन्हें प्रत्यगात्म विषयक विवेक ज्ञान होना संभव नहीं है यह बात स्वयंभू ब्रह्मा ने इंद्रियों को बहिमुख करके हिंसित कर दिया है इसलिए जीव बाह्य विषयों को देखता है अंतरात्मा को नहीं देखता इत्यादि सैकड़ों श्रुति स्मृतियों से सिद्ध होती है अतः ज्ञान के सहकारी कारण स्त्री आदि विषय संबंधी तृष्णा के निवृत्ति रूप साधन का विधान करना ही चाहिए इसलिए उसकी स्थिति करना भी उचित ही है नु च ब्रह्मचर्यमिति ब्रह्मचर्य यगादीना पुरार्थ साधन गम्यते शिष्य किंतु ब्रह्मचर्य की यज्ञादि रूप से स्तुति की गई है इससे यज्ञादि का पुरुषार्थ साधनत्व प्रतीत होता है सत्य गम्य ब्रह्मलोक प्रति यगदीना साधन अभी प्रेत यूयते किम तरी तुषास्थ साधनमेक्ष यथेन्द्रादि भी राजा न तो राग्य इति तद्वत् गुरु ठीक है ऐसा प्रतीत होता है किंतु यहाँ ब्रह्मलोक के प्रति यज्ञादि का साधनत्व है ऐसे अभिप्राय से यज्ञादि के द्वारा ब्रह्मचर्य की स्तुति नहीं की जाती तो फिर क्या बात है उनके प्रसिद्ध पुरस्कार की अपेक्षा से ही स्तुति की जाती है जिस प्रकार के इंद्रादि रूप से राजा की इससे यह अभिप्राय नहीं होता कि जहाँ इंद्रिया इंद्रादि का व्यापार है वही राजा का भी है अर्थात जो काम इंद्रादि देवगण करते हैं वही राजा भी करता है उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए द इमेरवादयोह ब्रह्मलौकिका सकलजाच पितादास्ते कि आप्या यथेह लोक दृश्य तद्वर्ण वृक्षपुस्वर्ण मंडपान्याहो छिन्माथ प्रत्ययीति भला सोचो तो ये जो ब्रह्मलोक संबंधी समुद्रादि और संकल्प जनित पितृलोकादि के भोग हैं वे जैसे कि इस लोक में समुद्र वृक्ष पुरी और सुवर्ण में मंडप देखे जाते हैं उन्हीं के समान पृथ्वी और जल के विकार हैं अथवा केवल मानसिक प्रतीत मात्र है किंचा तो यदि पार्थिवा अप्या स्थूलास्ो शिष्य यदि वे पृथ्वी और जल के विकारभूत स्थूल पदार्थ ही हो तो इसमें क्या आपत्ति है हृदयाकाशे समाधानुपत्ति पुराणे चलोमयानी ब्रह्म लोके शरीरादी नीति वाक्य विरुद्येत इहमि मम इद्या श्रुतिय गुरु उनका हृदयाकाश में स्थित होना संभव नहीं है तथा पुराण में यह कहा गया है कि ब्रह्मलोक में जो शरीरादि है वे मनोमय हैं इस वाक्य से विरोध आएगा तथा शोक रहित है शीत स्पर्श रहित है इत्यादि श्रुतियों से भी विरोध होगा ननु समुद्राहता सरांसि वाप्य कूपा यज्ञावेदा मंत्रादयच मूर्तिमंत ब्रह्मांडम उपतिष्ठत मानसत्व विरुद्येत पुराण स्मृति शिष्य किंतु तो उन्हें मानसिक मानने पर भी समुद्र नदियां सरोवर वापी कूप यज्ञ वेद और मंत्रादि मूर्तिमान होकर ब्रह्मा के समीप उपस्थित रहते हैं ऐसे अर्थ वाले पुराण स्मृति से विरोध आएगा न मूर्तिमत्व प्रसिद्ध रूपाण त्र गनापत्ते है तस्मा प्रसिद्ध मूर्ति व्यतिरेकेण सागरादीना मूर्त्यन सागरादि ब्रह्मलोकग गंत्री कल्पनीय कल्पनायाम् यथा प्रसिद्धा एव मानस्य आकारवत पुंत्री मृत्यो युक्ता कलपयुँ मनसद देहा संबंधोपत्द दृष्टि मानस्य एवावत्य मृतया स्वप्ने गुरु यह बात नहीं है क्योंकि मूर्तमान होने पर तो उन समुद्रादि के प्रसिद्ध रूपों का वहां गमन होना संभव नहीं है इसलिए समुद्रादि के प्रसिद्ध रूप से भिन्न सागरादि द्वारा ग्रहण किया हुआ कोई अन्य रूप ब्रह्मलोक में गमन करने वाला है ऐसी कल्पना करनी चाहिए तथा मनुष्यादि के विषय में भी वैसी ही कल्पना होने के कारण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 किंतु वे तो मिथ्या ही है ऐसा होने पर वे ये सत्य काम है इस श्रुति से विरोध आएगा न मान न मानस प्रत्य सत्वोपत्ते मानसा ही प्रत्याह स्त्री पुरुषाध्या स्वप्ने दृश्यंत गुरु नहीं इस श्रुति से कोई विरोध नहीं आ सकता क्योंकि मानसिक अनुभव का सत्य होना संभव है क्योंकि स्वप्न में मानसिक प्रतीतियाँ ही स्त्री पुरुषादी आकार वाली दिखलाई देती है न जागृतवासना स्वप्न दृश्य न तो तत्र स्त्रादय स्वप्ने विद्य शिष्य किंतु स्वप्न में दिखलाई देने वाले पदार्थ तो जागृति की वासना रूप ही है वहाँ स्वप्नावस्था में वास्तव में तो स्त्री आदि है ही नहीं अत्यल्प मिदम उच्यते जागृत अभी मानस प्रत्यवीक्षावृत्त तेजो बनम्वाज्जागृतियामूला लोका इति क्लिप्रताम पृथ्वी चोक्त क्लिपता ध्यापृथिवीत्रश्रुतिसूच प्रत्यगात्म उत्पत्ति प्रलय्स्थ स्थित यहाँ वह अरा नौ च मनस्याण इतरेतर कार्य इस्यत एव कार्यकारुत यद्यपि बाह्या एव मानसा मानसा एव च बाह्या तेसाम भवति गुरु यह तुम बहुत कम बता रहे हु जाग्रत काल के विषय भी तो सर्वथा मानसिक प्रतीतियों से ही निष्पन्न हुए हैं क्योंकि जाग्रत कालीन विषय सत्य एकक्षण से निष्पन्न तेज अप और अन्य में ही है समक्लिप्ताम द्यावा पृथ्वी पृथ्वी और द्विलोक की कल्पना की इत्यादि स्थान पर यही कहा गया है कि संपूर्ण लोक संकल्प मूलक है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 तो भी स्वात्मा में उनका मिथ्यात्व कभी नहीं होता ननु नपने दृष्टा प्रतिबुद्ध्याषया शिष्य किंतु स्वप्न में देखे हुए विषय तो जाग्रत पुरुष के लिए मिथ्या हो जाते हैं सत्यमेंव जागृत बोधापेक्ष तदनत्व न तथा स्वप्न दृष्ट विषया नृतत्व न स्वतः विशेषा सर्वे विशेषात्रा मिथ्या प्रत्ययन वाचारंभम विकारो नाम थेयनृतणी रूपाणीत सत्यम त्यप्या विशेषतो नृतम स्वतः रूपतया सत्यम वाक वाक्सदात्मतिबोधा सर्वं सत्यमेव, स्वप्नदृष्टा इवेति न कचिद विरोध गर्मा मनसा एवं ब्रह्मलौक अरण्यादय संकल्पाच पितादय गुरु यह ठीक है किंतु उनका जाग्रत ज्ञान की अपेक्षा से है स्वतः नहीं है इसी प्रकार स्वप्न ज्ञान की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 अपने क्षेत्र में भी वे सब सत्य ही है इसलिए किसी प्रकार का विरोध संभव नहीं है अतः ब्रह्मलोक संबंधी अरण्यादि और संकल्प जनित पित्रादि काम मानसिक ही है बाह्य विषय भोग वज शुद्धिहित्वाद शुद्ध सत्व संकल्प जनिया निरशय सुखा सत्या सत्यात्मतिबोधो भी द्ज्वा में कल्पिता सर्पादय सदात्म स्वरूपता में प्रतिपद्यंत सदात्मना सत्या एवं बवंती बाह्य विषय भोगों के समान अशुद्धि रहित होने के कारण वे करण के संकल्प से होने वाले हैं इसलिए ईश्वर के संकल्प आत्यंतिक सुखमय और सत्य होते हैं ऐसा इसका तात्पर्य है सत्य ही वास्तविक आत्मा है ऐसा बोध होने पर भी वे राज्यों में कल्पित सर्पादि के समान सदात्म रूपता को ही प्राप्त हो जाते हैं इसलिए सत्सवरूप से वे सत्य ही रहते हैं इत छांदोग्योपनिषद अष्टमाध्याय पंचम खंडभाष्यम संपूर्ण